साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद अब आत्म तत्व को कैसे समझाएंगे उसकी न कोई जाति है न गुण है और न किसी प्रकार की क्रिया है इसीलिए हम उसको समझा नहीं सकते जैसे एक विशिष्ट गाय है उस गाय का मुझे वर्णन करना है तो जाति के माध्यम से उसे अलग कर दिया कि वह भैंस नहीं है घोड़ा नहीं है वह गाय जाति की है गाय जाति में असंख्य गायें हैं तो उसे कैसे बताएं? तब कहा कि उसका रंग लाल है या उसमें धारी है इस प्रकार से उसको बताने की चेष्टा की ऐसी भी कई गायें हैं लेकिन यह गाय विशिष्ट क्रिया करती है और उस विशिष्ट क्रिया के माध्यम से हम उस गाय को समझाते हैं ऐसे ही व्यक्ति को भी समझाते हैं किंतु आत्मतत्व को समझाने के लिए ये तीनों उदाहरण नहीं चलते इसीलिए कहा गया कि आत्म आत्मतत्व को समझाना बड़ा कठिन है परंतु गुरुजी ने यह भी कहा है कि वह आँखों की आँख कानों का कान प्राणों का प्राण मन का मन वाणी की वाणी है और वशिष्ठ इसका चिंतन कर रहा है उसे ऐसा लगा कि उसने आत्म आत्मतत्व को पा लिया वह गुरु के पास आता है तो गुरुजी पूछते हैं वस्य क्या तुमने साधना की क्या चिंतन किया क्या विचार किया शिष्य ने कहा हाँ गुरु जी मैंने विचार किया तब गुरुजी ने कहा ठीक है अब बताओ कि आत्मतत्व कैसा है शिष्य ने बताना शुरू किया तो गुरुजी उसे वहीं रोक देते हैं कहते हैं यदि मन्यसे सुवेदेति धर्मेवापि नूनम तव वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्थ देवेशथ नू मीमांस्यमेव ते मने विदितम बहुत विलक्षण बात है मानो यहाँ पर आत्मज्ञान का निकस है उसकी कसौटी है आत्मज्ञान को कसौटी पर कसा जा रहा है यदि तू ऐसा समझता है कि तूने ने आत्मतत्व को सुवेदेति, अच्छी तरह से जान लिया है तो धर में वापी, तू अत्यंत थोड़ा ही अल्प ही जानता है नूनम तुम वेथ ब्रह्मणों रूपम सचमुच में तू ब्रह्म के अल्पत्व रूप को ही जानता है यह कहा गया इसका क्या अर्थ है इसे समझाने के लिए श्री राम कृष्ण एक उदाहरण देते थे पिता ने अपने दो पुत्रों को आत्मतत्व के ज्ञान के अध्ययन हेतु गुरु जी के पास भेजा उनके दोनों पुत्र पढ़कर आ गए पिता ने बड़े से पूछा क्या गुरु जी ने तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया लड़का बोला जी पढ़ा दिया बोलो तो ब्रह्म कैसा है बड़े लड़के ने कहना शुरू किया पिताजी ने कहा ठीक है अब पिताजी ने दूसरे छोटे पुत्र से पूछा क्या तुम्हें भी गुरुजी ने सब कुछ पढ़ाया है छोटे लड़के ने हाँ कहा पिताजी ने कहा बताओ ब्रह्म कैसा है छोटा लड़का मौन रहा बोल ही नहीं पा रहा था पिता ने छोटे पुत्र से कहा कि तूने ही ठीक ठीक ब्रह्म को समझा है क्योंकि वह ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है और जो लड़का बताया जा रहा है कि मैंने ब्रह्म को ऐसा जाना है उसने ठीक से नहीं जाना है अत्यल्प जाना है जो तत्ववाणी का विषय ही नहीं है उसको मैं कैसे बता सकता हूँ मैं किसी बाहर की वस्तु को बता सकता हूँ लेकिन ब्रह्म को नहीं वह जाति गुण और क्रिया से भिन्न है उसे ज्ञान की प्रक्रिया और प्रमाणों से नहीं बताया जा सकता वह अनुभूति का विषय है लोग उसे नेति नेति यह ब्रह्म नहीं है यह ब्रह्म नहीं है कह कर समझाने की चेष्टा करते हैं यहाँ पर यही बताया जा रहा है यदि मनसे सुवेदेति दहर मेंवापि नूनम तम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्यम देवेश मीमांसमेव ते मन्े विदितम इन्द्रियों को भी संस्कृत साहित्य में देव कहा गया है तो ब्रह्म का जो रूप तेरे भीतर है ब्रह्म का जो रूप इंद्रियों के माध्यम से झलकता है प्रकाशित होता है अरे वह सब तो अल्प रूप है वह विचारणीय है मैंने जो कहा कि वह आँखों का आँख है कानों का कान है तो वह तुम्हें एक संकेत देने के लिए कहा है वह अल्परूप है वस् तूने अभी भी नहीं माना है अभी भी नहीं जाना है मीमांसमेव विदितम मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तुझे मीमांसा करनी चाहिए तू जा फिर से ध्यान कर